नमस्कार आप सुन रहे रेडियो नाइनटी एफएम सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में हम लोग सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं उनके जीवन के कुछ खास अनुभव आप तक पहुंचाने की कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा रहता है तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर गुंडप्पा जी है जो एम और डी कर चुके हैं और बहुत ही अच्छा लगेगा उनसे बातें करते हुए क्योंकि उनका एज जो है अभी 78 पूरा हो चुका है 79 रनिंग है 79 रनिंग में भी हेल्दी वेल्दी है और अपना काम खुद करते हैं और मैंने जब बात किया उनसे तो काफ़ी मेडिकल सर्विसेस उन्होंने बहुत सारी सेवाएं की हैं तो वो सारी चीज़ें हम लोग आज के शो में उनके द्वारा सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर गुंडप्पा जी का बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया आपका आप इस कार्यक्रम में हमको बुलाया हमको सम्मान दिया डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है अच्छा लग रहा है जब आप 79 रनिंग में भी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहते हैं और लोगों की सेवा में आज भी आप उनको गाइड करते हैं तो मैं चाहूँगा कि रेडियो के माध्यम से आपको पहली बार हमारे सभी लिसनर श्रोतागण जो है सुन रहे हैं <laughs> तो आपके बारे में उनको पूरा जानकारी नहीं है तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में पूरी जानकारी दें जी पहली बात मैं बहुत ही एक गरीब घराने से आया हुआ हूँ मैं अपने पिताजी को जो है चार साल की उम्र में खो बैठा अच्छा। मेरी माता मेरी परवरिश की हम फैमिली में जो है मेरा एक बड़ा भाई और मैं मेरी माँ तीनों ही थे मेरे बड़े भाई भी काफ़ी पढ़े लिखे बने उन्होंने भी जो है सुपर इंजीनियर बी ई पास करके सुपर इंजीनियर होके रिटायर हो, हो गए मैं भी जो है हमेशा स्कूल में जो है फर्स्ट रहा करता था और स्कॉलरशिप होल्डर भी था और मेरी माताजी ने मेरी परवरिश की हम मेरिट स्टूडेंट हैं उसलिए हमको एमबीबीएस में स्मान हैदराबाद में दाखिला भी मिल गया और उसके माध्यम से हम एमबीबीएस भी पास किए उसके बाद ऐसा लगा कि थोड़ा पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में हम चले जाएँ तो उसके लिए एक क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी था वो था तो डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ तो डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ के लिए मैं कलकटा गया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ से कलकटा में मेरे डीपीएच का मैंने एग्जामिनेशन पास किया उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में रहा और, और काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में जो है कर्नाटक में बीदर डिस्ट्रिक्ट में बेंगलुरु में गुलबर्गा में और कई जगह जो है मैंने डीएचओ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के हैसियत से काम भी किया और पब्लिक हेल्थ में जो है बहुत अपना एक छाप छोड़ के गया हूँ मैं आ, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे पास बहुत से बोले तो सांक्रमिक रोग थे जिसको कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं और उस सांक्रमिक रोग के लिए पहला जो है हमारे पास था वो स्मॉल पॉक्स बहुत पुराना आप सुने भी नहीं होंगे जी, जी जी सुने भी नहीं होंगे फिर भी जो है उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ उस स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन में जो है ऑल इंडिया लेवल से जो है हम बहुत मदद लिए हमने और फिर जो है उस डिसीज़ को एरेडिकेट करने में हम जो है उसको सक्षम बने उसके बाद वो, वो हमारे सर्विसेस में जो है ये जो है इंद्रधनुष आजकल जो चल रहा है जो पूरे टीके टीकाकरण कार्यक्रम उसमें जो है पोलियोमाइलटिस जो सबसे बड़ी एक घातक डिसीज़ बच्चों में रहती थी वो आज उसको जो है निर्मूलन करने में हम जो है काफ़ी सक्सेसफुल हो गए और उसको जो है ये करने में जो है बीदर डिस्ट्रिक्ट में हमने जो है बीदर वे ऑफ इम्यूनाइजेशन के नाम से जो है वो बहुत फेमस हो गया और यूनिसेफ में जो है उसका आ, नाम भी आ गया तो उस लिहाज से भी हम जो है पब्लिक हेल्थ प्रिवेंटि मेडिसिन में हमने बहुत काम किया और इस प्रवेंटि मेडिसिन के वजह से ही हम समझ सकते हैं कि आज लोगों को हम कुछ हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस दे सकते हैं प्राइमरी लेवल ऑफ़ प्रिवेंशन बहुत बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हर इंसान को जो है उस लेवल पे सोचना ज़रूरी है ये कब की बात आप बता रहे हैं ये नाइनटीन की बात बता रहा हूँ मैं आपको सेवेंटी टू और 76 में हमने एरेडिकेट कर दिया उसको उसके बाद 78 में मीजल्स प्रोग्राम चला जो मीजल्स प्रोग्राम बोले तो वन ऑफ देश छोटे बच्चों के लिए और उसमें जो है हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 थाउजेंड बोल के वो डिक्लेरेशन भी हुआ था आलमा आलमा आटा डिक्लेरेशन रशिया से हुआ था वो तो उसको जो है हम पूरा कर नहीं सके नहीं। फिर भी जो है उसमें काफ़ी जो है हम हमने प्रोग्रेस किया और मीजल्स प्रोग्राम फर्स्ट टाइम इन कंट्री, इंडिया में जो है बीदर में हमने शुरू किया और उसको बहुत ही सक्सेसफुली उसको हैंडल किया हमने। हाँ। में ये बच्चों को किस लिए दिया जाता है क्या कारण मीजल्स में जो है बहुत से उसको बो, बोले तो रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो जाते आई इन्फेक्शन हो जाते बच्चों में बहुत तकलीफ हो जाती है तो उसमें जो है पहले तो डीपीटी पोलियो इतने ही थे फिर उसको मीजल्स भी ऐड कर दिया गया स्मॉलपॉक्स भी था पहले स्मॉलपॉक्स पॉक्स इम्यूनाइेशन टिबर भी था डिप्नो डिप्टीरिया परफिंग काफ ये सभी इम्यूनाइजेशन थे मगर ये मीजल्स का जो है बाद में 78 के बाद उसको ऐड किया गया और उसको जो है हमने बहुत सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट कर दिया हुँ। हुँ। चलिए डॉक्टर साहब ही अच्छी बात आपने अपने सर्विसेज़ के बारे में बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और एज ए डॉक्टर आप जो है काफ़ी समय से मेडिकल फील्ड में आपने सेवा दिया है तो ऐसे कुछ खास जो अनुभव है आपके मेडिकल फील्ड के जो स्पेशल ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ मेराकल हुआ है वो चीज़ों के बारे में बताइए जी ये एक तो मैं नाइन्टी में रिटायर हो गया रिटायर uh, होने के बाद जो है एक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चला mm -hmm. उसमें जो है हर खेड़े गांव में जो है मोबाइल हॉस्पिटल्स हमने रन करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस पर और उसमें जो है हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मैं बताना चाहता हूं कि मैं रोज़ सवेरे एक विलेज शाम में एक विलेज दो विलेज विज़िट करते रहते थे हम और उसमें काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते रहे और जो भी जो है प्रिविलेज क्लास है प्रिविलेज क्लास है उन लोगों को जो है हमने देखा और उनकी जो है जो भी छोटे मोटे डिसीज थे वहाँ पर मोबाइल हॉस्पिटल के माध्यम से जो है हम गांव में जाके उनके घर पे जाके जो है हम वो डिस जो है ट्रीट किए और इसमें एक बेनिफिट मैंने देखा कि इस मोबाइल डिस्पेंसरी का कि हमने काफ़ी लोगों के पैसे जो है बचाए उनके वो जो है पैसे वो बच्चों के लिए दूसरे इसमें जो है फील्ड में वो यूज़ कर सकते एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते और हेल्थ पे जो खर्चा होता था उसमें हमने पूरा जो है उसको आ, कम कर दिया जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया ये मोबाइल हॉस्पिटल की जो सेवाएं हैं गांव-गांव जाकर जो है इस तरह की सेवाएं होती रहती हैं और ब्रह्मा कुमारीज के माध्यम से भी ग्लोबल हॉस्पिटल में जो है एक वैन रखा है जो आसपास के इलाके के छोटे बड़े गाँव में जाती है हर दिन मुकर है पूरे हफ्ते में जो है अलग अलग इलाक़े में जाकर ट्रैवल एरिया में जो लोग आदिवासी लोग हैं उनके लिए बड़ा ही अच्छा है और गांव में भी आजकल जो बच्चे रहते हैं या जो गांव के लोग हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है और आजकल जो है एक बहुत ही अलग अलग टाइप के बीमारियां आते हैं जैसे कि एड्स है टी है ये सारी चीज़ें जो है गांव वाले इन चीज़ों को थोड़ा सा अलग टाइप से सोचते हैं लेकिन ये मोबाइल वैन जो है उनको बहुत हेल्प करता है और जो भी टीबी पेशेंट पॉजिटिव हो जाता है तो उनको अच्छी तरह से मेडिसिन जो है पूरा किट उनको दिया जाता है और सामने ही उनको खिला के फिर वापस आते हैं एक वर्कर्स जो है मोबाइल वैन के साथ में हर गाँव के कुछ वर्कर्स जुड़े हुए हैं और वो वर्कर्स उस पेशेंट को एक बार ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो उनका लंबा ट्रीटमेंट चलता है तीन महीना छः महीना तक तो वो कंटिन्यू फॉलो करते हैं जिस दिन गांव में वो बैन जाता है तो उनको पूरे हफ्ते का जो है दवाई देता है और वो वर्कर रोज़ उसके घर पे जाके उसको दवा खिला के उसका सिग्नेचर लेते तो ये एक अच्छी बात है कई बार होता है कि जो ट्रीटमेंट है वो लम्बा रहता है तो आदमी कंटाला करता है पेशेंट भी कंटाला करता है उसको खा खा के बोरियत होता है तो बीच में ही वो डिसअपयर कर देता है मेडिसिन खाता नहीं है तो इस वजह से अब टी वी में मेडिसिन अगर नहीं खाएगा कोर्स नहीं पूरा करेगा तो वो तो बहुत ही अलग चीज़ हो जाती है वापस बढ़ जाती है तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं इसमें एक मोबाइल वैन के जरिए और कुछ वर्कर्स जो गांव में रहते हैं हेल्थ वर्कर्स वो लोग भी इसमें बहुत बड़ा अभिनय एक बहुत बड़ा रोल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर छोटे व्यक्ति का भी छोटा काम छोटा नहीं होता वो कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाता है तो डॉक्टर साहब से बातें करते हुए मुझे ये बात याद आ गई क्योंकि कुछ समय हम लोग भी मेडिकल कैंप या फिर मेडिकल वैन के साथ जुड़े हुए रहे हैं और उसमें जाते जाते हमने ये सारी चीज़ें देखी कि कितनी अच्छी सेवाएं हो रही हैं और गांव के लोगों का एक तो दो चीज़ें हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बच जाता है उनका प्लस जो मेडिसिन के लिए डॉक्टर का कंसल्टेंसी या वैसा जो दवाइयाँ लगती हैं तो वैन जाती है तो फ्री में ही उनका इलाज होता है दवाइयाँ भी फ्री में देते हैं ट्रीटमेंट भी उनको बताते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है उनको बेनिफिट मिलता ही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हेल्थ सर्विसेज में काफ़ी अच्छी सेवाएं जो है डॉक्टर गुंडप्पा जी ने किया है विदर्भ में किया है और आज भी जो है वो सारे एक्सपीरियंसेस को हम लोग सुन रहे हैं उनके ज़रिए तो मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग हर व्यक्ति चाहता है कि वो हमेशा हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहें तो इसके लिए क्या मूल मंत्र हो सकता है या किन बातों का ध्यान रखें हेल्थ के लिए तो दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक तो प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन होना चाहिए और उसके बाद सेकेंडरी और टर्शरी लेवल के ऐसे बोले तो, तो हेल्थ सेक्टर्स में ऐसे जो है स्टेजेस हैं मगर हर घर में जो है अगर हेल्थ रहना चाहते हैं तो बेसिकली फिज़िकली थोड़ा सा एक्सरसाइज वो करना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ डाइट का भी जो है बहुत ख्याल रखना चाहिए और साथ ही साथ जो है हमारे जो आसपास का जो एनवामेंट है एन्वामेंटल सैनिटेशन भी बहुत ज़रूरी है जैसे आजकल हम देखते हैं कि हर चीज़ एनवामेंट पे डिपेंड रहता है जैसे इन्वामेंट पर मॉस्किटोज है मॉस्किटोज से बहुत जो सारी बीमारियाँ आ जाती हैं उसमें से मेन बोले तो मलेरिया है जो बहुत ही रैम्पल्ट था अब नहीं है अब नहीं है मगर उसके साथ अब डेंगू फीवर है जपनीज़ एनकेफ्लाइटिस है ऐसे बहुत से कम्युनिकेबल डिसीज जो है आ रहे हैं और वो मॉस्क्यूटोज़ के माध्यम से जो है एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलने की वो वो, वो शंका रहती है तो इस इसके लिए हमको परिसर का जो है ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है आजकल इंसान ये सोचता है कि मेरे घर का कचरा अगर बाहर चले गया तो बस हम जो है स्वस्थ रहे स्वच्छ रहे ऐसा समझते हैं मगर वैसा नहीं है जैसे हम ऑल इंडिया लेवल पर आज हम देख रहे हैं के प्राइम मिनिस्टर जो है एक स्वच्छता अभियान जो छेड़ रखी है वो वो जो है बहुत ही काम में आएगा और इसके लिए हमारे राष्ट्रपिता जो गांधी जी थे महात्मा गांधी जी थे तो उनका भी यही नारा था कि हम स्व स्वस्थ रहे स्वच्छ रहे और अच्छे रहे हेल्दी रहे यही हमारा जो है नारा रहना चाहिए और इसके जब हम हेल्थ में जब हमारे एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ते जाएँगे तो हमारे उस तरफ जो है ख़र्चा भी कम होते जाएगा और वो पैसा जो है हम बच्चों के एजुकेशन के लिए या किसी और डेवलपमेंटल वर्कस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं जी जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि कई बार जो है डायग्नोसिस ठीक नहीं होता है तो इस वजह से बीमारी जो है हमारे आ, हम लोग ठीक नहीं कर पाते कभी कभी तो डायग्नोसिस अच्छा हो इसके लिए एक पेशेंट को किस तरह की बातें ध्यान में रखनी है डायग्नोसिस का मेन पार्ट ये रहता है डॉक्टर के ऊपर रहता है पेशेंट्स तो अपना जो है जो भी कंप्लेंट्स है वो डॉक्टर के सामने बयां करता है और बताता है कि मुझे ये ऐसे सिम्टम्स हैं ऐसे हो रहा है मुझे तो आप वो डायग्नोसिस पार्ट जो है वो डॉक्टर के साथ जुड़ा हुआ है तो डायग्नोसिस अच्छा होना ये बहुत ही ज़रूरी है मगर आज डायग्नोसिस के लिए बहुत से जो है पैरामीटर्स हमारे साथ है, लैबोरेटरी फैसिलिटीज़ हैं जो अगर आपको डॉक्टर को कहीं दिक्कत है डायग्नोसिस में तो ये लेबोरेटरी के सहारे से जो है हम करेक्ट डायग्नोसिस को पहुँच सकते हैं और उसमें जो है अगर डायग्नोसिस के बाद फिर ट्रीटमेंट करने के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं रहती बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में डॉक्टर गुंडापा जी से बातें हो रही हैं और 79 रनिंग में भी उनकी वॉइस जो है बहुत ही अच्छा है अपने आप को मैंटेन करके रखे हैं तो आप अपने हेल्थ को कैसे मैंटेन करते हैं उसके बारे में बताइए जी मेरे हेल्थ के बारे में मैं भी ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई मुझे कोई बीमारी नहीं है बीमारी तो है मुझे मगर उसको जो है टाइमली अटेंड करता हूँ और डॉक्टर का सलाह लेके जो है मैं अपने आप को ट्रीट करता हूँ ये एक बात और दूसरे जो है रेगुलर मैं जो है फिज़िकल एक्सरसाइजेस करता हूँ और उसके साथ साथ जो है आ, मेडिटेशन पे बहुत मेरा अटेंशन है आज जैसे बाबा ने बताया कि आप मेडिटेशन से जो है आप हेल्दी भी बन सकते हेल्थ हैप्पीनेस भी आपको साथ आता फिर वेल्दी भी बन सकते हैं और उस पर जो है मेरा पर्सनल जो है अटेंशन रहता है मैं रेगुलरली जो है मॉर्निंग क्लासेस अटेंड करता हूँ योग में बैठता हूँ अमृत वेले योग में बैठता हूँ फिर उसके बाद कई किताबें जो बाबा के चरित्र हैं वो वो पढ़ा उसके उसके इससे जो है मुझे ऐसा लगा कि ये मेडिटेशन इज़ मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर For maintaining the health ऐसा मैं समझता हूँ योगी जीवन जो है हमारे को अच्छा जो है उसको उससे जो है हमको बहुत से फ़ायदे हो जाते योगी जीवन से हेल्थ भी मिलता वेल्थ भी मिलता हैप्पीनेस भी मिलता है। ऐसा मेरा कहना है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया योगी लाइफ स्टाइल अगर हमारा बना लेते हैं हम लोग तो हम अपने जीवन में सदा खुश रह सकते हैं और सदा ही हम लोग हेल्दी रह सकते हैं वेल्दी रह सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक में गीत सुनते हैं मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब आप गाने के भी बड़े शौकीन रहे हैं तो हिंदी ओल्ड मेलोडीज में से जो गाना आपका पसंदीदा है उसके बारे में बताइए गानों में अमूल्य रतन में और उससे जो है हमको बहुत मन जो है आनंदित हो जाता है उससे ये गाना जो मैं बहुत दिल से भी लाइक करता हूँ वो है नैन को रा दिखा प्रभु नैन हीन को राह दिखा प्रभु पग पग ठो खाऊं खाऊ में नैन ही को कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब ने बहुत ही प्यारा सा गीत आपको गुनगुनाया भी और गीत हमने सुना भी आशा करता हूँ आप सभी को भी ये गीत बहुत ही अच्छा लगता है कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जब हम लोग दुखी या अशांत होते हैं या परेशान होते हैं तो ये गीत बड़े मोटिवेशन देते हैं क्योंकि इसको अगर ध्यान से सुनते हैं तो ईश्वर से एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना की गई है इस गीत के माध्यम से कि हम सभी लोग जो है अज्ञान के अंधेरे में हैं और नयनहीन हो गए हैं तो उसको रास्ता बताने का कृपा करें ऐसे ईश्वर से प्रार्थना की जाती है क्योंकि ईश्वर ही कहा जाता है सबसे बड़ा जो है राह दिखाने वाला हमसफर है जो सभी को बटके हुए को रास्ता दिखाने का काम करता है इसलिए ज्योतिमय प्रकाशमय उनको कहा गया है ज्ञान का प्रेम का आनंद का सागर उन्हें कहा गया है तो जब भी हम लोग दुखी हो जाते हैं तो ही ईश्वर को याद करते हैं अज्ञान में भटकते हैं तब भी उसे ज्ञान की गुहार लगाते हैं ज्ञान बरसाने के लिए कहते हैं ताकि हमारा अज्ञानता दूर हो जाए तो बहुत सारी बातें हैं जब भी हमारे मुश्किलें बढ़ जाती हैं तो ईश्वर को ही हम लोग याद करते हैं तो बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया हमने सुना भी उसे तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को आप सुना है और बहुत ही अच्छी बातें डॉक्टर साहब से हो रही हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आज हमारे यंग जनरेशन में खाने पीने की जो है थोड़ा सा डील कह सकता हूँ मैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मार्केट में घर से निकलते हैं तो स्टेशन पहुँचने तक बहुत सारे ऐसे ठेले वाले जो हैं वो सारी चीज़ें जो हैं मसालेदार चमकीला चीज़ें हमको मिलता है तो क्या ये चीज़ें खाना चाहिए या खाना चाहिए तो कितना खाना चाहिए और किस तरह से इसके ऊपर हमें नियंत्रण रखना है खाने के बारे में बहुत से प्रश्न आपने किया मेनली <laughs> ये है कि ऐसी चीज़ें जो है खाने से बहुत परहेज रखे तो जितना परहेज़ रखे उतना अच्छा रहता सिंपल डाइट बेस्ट डाइट रहता है उस डाइट में जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी अगर रा सब्जी अगर है या वो अंकुरित ये है तो ऐसे जो है चीज़ें हम खाने से जो है हमारा हेल्थ अच्छा रह सकता है ऐसा मेरा ख्याल है और जहाँ तक हो सके ये तले सो चीज़ें ये रोड पे जो है ये बेकरी प्रोडक्ट्स जो रहते हैं ये थोड़ा सा परहेज करे तो थोड़ा सा अच्छा रहता मगर आजकल के लाइफस्टाइल ही वैसा बन गया है इसलिए थोड़ा सा हम उसका उसके उसके परिणाम भी हम भुगत रहे हैं हाँ उसके परिणाम भी हम भुगत रहे हैं और उसको लाइफ जो है आज मोटापा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इस उस डायरेक्शन में जो है हमको जो है बहुत और और एक चीज़ क्या है बोले तो खाने में रेगुलरिटी जैसा बोले तो टाइमली खाना खाना है इस पर जो है बहुत ध्यान देना ज़रूरी है टाइम इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ लाइक मनी तो एक बार टाइम अगर हाथ से चलेगा तो फिर वो हाथ नहीं लगता है और इस वक्त अगर हम डाइट पर ख़्याल रखें या संभलें नहीं तो फिर हमको जो है तकलीफ हमारे हम ज़िंदगी में हमको भुगतना नहीं पड़ता है डाइट वगैरह कोई एज लिमिट के बाद हम लोग कंट्रोल करें कि पहले से कंट्रोल करें शुरू से ही कंट्रोल करना सबसे अच्छा है एज आने के बाद कंट्रोल करें तो होता है <laughs> मगर इट विल नॉट बी दैट इफेक्टिव दैट इफेक्टिव कई बार ऐसा होता है कि हमारे यंग जनरेशन बोलता है अभी तो जवानी है अभी तो हमारे अंदर ताकत है सब कुछ पचा लेंगे इसलिए सब चीज़ें खा लेते हैं वो तो डाइट के बारे में जब भी बात करेंगे या फिर बाहर की चीज़ें नहीं खाना ऐसी बात करते हैं तो कहते हैं वो पैंतीस चालीस के बाद करना है <laughs> वैसा तो है नहीं है वैसा अच्छा अच्छा वैसा नहीं है शुरू से जो है रेगुलैरिटी रेगुलर डाइटरी हैबिट्स रहना रेगुलर एक्सरसाइज रहना, अंकुरित तो जो है ये खाना और राब वेजिटेबल्स लेने लेने से जो है बहुत कुछ हमको तेल का जो है ज्यादा से ज्यादा कम जो है इस्तेमाल करे तो बहुत अच्छा रहता है अच्छा तेल आ, भी बहुत सारे प्रकार के आ गए हैं। तो आप आ, कौन सा तेल खाना चाहिए ज्यादा अब वो वो जो है को, कोलेस्ट्रोल फ्री जो ऑयल रहता है तो वैसी चीजें जो है या हम नेचुरली जो खेत से अनाज पैदा कर लेके फिर उसको जो है घाने में डाल के जो है वो ये करते क्रश करते हैं वो दैट इज दैट इज द बेस्ट ऑयल इंस्टेड ऑफ रिफाइंड ऑयल एंड ऑल दैट दैट इज द बेस्ट ऑयल ऐसा मैं समझता हूँ चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि हम लोग हेल्थ प्रोग्राम्स भी बहुत सारे करते हैं तो हमारे सभी श्रोता भी बहुत ध्यान से सुनते हैं और अभी जब डॉक्टर साहब से आप बात कर रहे हैं उन्होंने कहा कि आप बचपन से ही मना जब से आपका खाना पीना है तो पहले से ही अगर कंट्रोल में रहते हैं और बाहर की चीज़ें आप नहीं खाते हैं तो आप हेल्दी वेल्दी रहते हैं और जब एक बार आदत लग जाती है तो फिर उसे छोड़ो फिर वापस ठीक करो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए अगर डाइट कंट्रोल करना है तो शुरुआत से आपका डाइट कंट्रोल रहे ऑयल भी बहुत सारी अलग अलग टाइप के ऑयल्स हमारे मार्केट में उपलब्ध हैं लेकिन सबसे अच्छा जो है आप जो भी खेती से अगर जो अनाज होते हैं उसका अगर आप मशीन से निकाल लेते हैं ऑयल तो वो आपका सबसे बेस्ट होता है क्योंकि मार्केट में जो तेल आता है वो मिक्सअप रहता है और पता भी नहीं चलता कि किस टाइप का ऑयल है क्या क्या मिक्स है इसमें तो वो थोड़ा सा हमारे हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करता है और जितना हो सके तेल अगर कम लेते हैं तो ज़्यादा हेल्थ आपका अच्छा रहता है आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हम लोग अपने जीवन में काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव देखते हैं कभी सुख कभी दुख आते ही रहता है तो आपके जीवन में ऐसा कोई मुश्किल वाला दौर आया हो उसके बारे में बताइए मुश्किल वाला दौर बचपन से ही मुश्किल में ही था <laughs> मुश्किल में ही था पढ़ाई अच्छी तरह से किया और भगवान ने आगे बढ़ने की प्रेरणा भी हमको दी लोग सोचते थे कि आपके भाई इंजीनियर बने हैं आप डॉक्टर बनना तो मैं समझा कि चलो इंजीनियरिंग में एडमिशन भी मिला था मगर मैं छोड़ के डॉक्टरी पे आ गया हाँ आ गया और डॉक्टरी भी पास किया और डॉक्टरी करने के बाद हमारे प्रोफेसर हमको बोलते रहते थे कि आप आप जो है अपने प्रोफेशन को जस्टिफाई करना अपने प्रोफेशन को कभी भी जो है नीचे नहीं लाना उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करना तो वो मैं शुरू से ही जो है जब से मैं सर्विस में आया तो आई हैव मैंटेन्ड माय इंटेग्रिटी एज़ वेल एज द प्रोफेशनल डिग्निटी जिसको कहते हैं उसका जो है वो जो है मैंने मैंटेन करते हुए आया और मैंने बहुत सफलता पाई उसमें मैं कभी पैसों के पीछे नहीं पड़ा और ज़िंदगी में जो है लोगों की सेवा करना यही मेरी ये यह रही वही एक ये हो सकता है आज मैं इस स्टूडियो में मैं निमित्त समझ के मैं चलता हूँ और एक पुरुषार्थ मेरा ये रहता है कि मैं मम्मा का जो बातें हैं कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है उस पर जो है मैं बहुत ध्यान दे पुरुषार्थ करता हूँ बहुत रेगुलरली जो है ये आध्यात्मिक बोले तो इस यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट हूँ और यहाँ आने के बाद मैं बहुत बहुत कुछ पाया बहुत जिंदगी में खुशी पाई आनंद पाया सुख पाया, पाया एक बहुत अच्छा परिवार पाया सबको सुख देने का जो है एक साधन बाबा वो भी और वो प्रोफेशन से मिलता जुलता रहा इसलिए मेरे को बहुत खुशी होती है चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कि किस तरह से आप अपने आप को मेंटेन करते हैं और अपना जो है प्रोफेशन को भी आपने अच्छी तरह से मेंटेन किया और लोगों की सेवा भी करते रहें खुशी रहा आपके जीवन में क्योंकि आप हमेशा जो है सेवा को प्रदानता देते रहें गरीबों की सेवा करना और अपने प्रोफेशन से जुड़े रहना तो ये एक अच्छा होता है जब भी हम लोग अपना कार्य करते हैं ईमानदारी से करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं तो नेचुरली उसकी जो दुआएँ हैं उसकी जो खुशियाँ हैं हमें मिलती रहती हैं आगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बात प्यारा सा। ए आप सुने हैं बन FM पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मस्करा रहो करते चलो सबका भला जीवन के जीने की है कला करते चलो सबकावला जीवन के जीने की ये है कला करते चलो सबका वला जीवन के जीने की ये है कला कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है काफी अच्छी बातें हो रही हैं डॉक्टर गुंडपा जी हमारे साथ हैं विदर्भ से जुड़े हुए हैं और 79 रनिंग में भी अपने आप को मेंटेन करके बीमारियां जो भी है आती है लेकिन उसको अच्छी तरह से अटेंड करते हैं इलाज भी करते हैं एक्सरसाइज भी करते हैं और लोगों को भी सलाह देते रहते हैं डॉक्टर साहब मैं आप जानना चाहूंगा कि जैसे हम लोग मेडिकल सर्विसेज साथ कई अलग अलग जगह पे घूम घूमते रहते हैं लेकिन फिर भी पर्सनली कई बार हम लोग होते हैं कि फैमिली के साथ या पर्सनली हम लोग जो है टूरिज्म पे जाते हैं या पिकनिक करते हैं तो भारत या विदेश की यात्राओं में से कौन कौन सी जगह पे आपने घूमा है उसके बारे में बताइए और कोई एक अच्छा जगह जो आपको अच्छा लगा हो उस जगह पर जाकर आपको बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ हो उसका एक्सपीरियंस शेयर करिए मैं जब सर्विस में था तो सिंगापुर बैंकॉक सभी जगह गया मैं जर्मनी गया लंडन गया लंदन में जो है दादी जानकी से हमने मिला और हमारे साथ हमारे मिनिस्टर थे तो उनकी वजह से हम दादी जानकी से मिलना हुआ और हमको बहुत अच्छा लगा दादी जानकी से जब हमने मिला मगर फिर भी जो है उन्होंने हमको एक छोटा सा प्रेजेंट भी दिया और उनका व्यक्तित्व को देख के हम इतना प्रभावित हुए कि यहाँ से नहीं जाना ऐसा जो है हमको लगने लगा और वो वो बहुत ही बहुत प्यारा मोमेंट था हमारे लिए एक ऐसे बड़े हस्ती से जो है हम हम मिल रहे हैं हमारी हैसियत तो भी क्या है मगर हम जो है दादी जानकी से मिले और उनसे कुछ बातें भी सुने उस वक्त हमारे मिनिस्टर साहब के साथ और उस वक्त हम एक ट्यूबर प्रोग्राम इंटरनेशनल ट्यूबर प्रोग्राम में मैं पार्टिसिपेट करने, करने गया था एज जा, एन एडवाइज़र गया था मैं और टी में जो है हम अपने जो है काफ़ी समय जो है उसमें बिताए और लोगों को जो है उसकी सेवा भी हमने दी और बहुत अच्छा मोमेंट वो रहा मेरे लिए जी जी और भारत देश में भारत देश में कई बो, बोले तो ज्योतिर्लिंग स्थानों पे गया मैं वहाँ पर गुजरात में जो है सोमनाथ टेम्पल पे गया वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी भी हुई जो है दूसरे भी जो है घृष्णेश्वर है ऐसे ज्योतिर्लिंग को गए हम और मगर ज्योतिर्लिंग गुजरात का जो था वो थोड़ा सा काफ़ी इम्प्रेसिव था मेरे लिए और मेरे को बहुत ही खुशी हुई उस वक्त <laughs> जी जी जी और जैसे कि हम लोग टूरिज्म पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं यादें जुड़ी जाती हैं और कुछ चीज़ें जो है हमें हमेशा याद रखने जैसी हो जाती हैं तो जैसे आपने लंदन की बात बताई और गुजरात का सोमनाथ के बारे में आपने बताया और इसके साथ में जैसे कि टूरिज्म हम लोग करते हैं जो हम लोग देखते हैं वो बड़ा सुंदर लगता है तो ऐसा कौन सा है फिजिकल अपीरियंस जो आपको लगा कि ये बहुत ही सुंदर दृश्य है आप यहाँ रहना पसंद करते हैं मधुबन मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर रहना ऐसा दिल होता है हाँ यहीं पर रहना है ऐसा दिल होता है बहुत से चीज़ें देखे हम वैटिकन में गए वैटिकन वहाँ पर चर्च भी देखे सभी देखे मगर वो कुछ भी रहे तो भी जो है मधुबनी मुझे अच्छा लगता है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपको यहाँ वन मधुबन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ का आवरण जो है वातावरण आपको जो है आप प्लीजेंट लगता है आप इसमें रहना पसंद करते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं सेवेंटी नाइन रनिंग में डॉक्टर गुंडापा जी से हमारी बातें हो रही हैं और जैसे उन्होंने बताया कि अपने जीवन काल में काफ़ी देश विदेश को घूमना हुआ लेकिन उसके साथ में कहीं ना कहीं जो दादी जानकी जी से मिलना और फिर जो शिवलिंग है या ज्योतिर्लिंगम के जो दर्शन हैं, वो उनके जीवन में एक यादगार जो है यादें बनाए रखे हैं उन्हीं के सहारे वो आज भी उन चीज़ों को याद करते हैं तो खुश होते हैं तो मैं चाहूँगा कि हमारे जीवन में कई बार हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जैसे कि आपने अभी जिक्र किया स्पिरिचुअल जो लीडर है दादी जानकी जी के साथ आपका अच्छा एक प्रभाव पड़ा वैसे आपने जब स्कूल लाइफ में हम लोग कॉलेज में जब पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे लोगों को हम लोग सुनते हैं पढ़ते हैं उनमें से कौन सा एक व्यक्तित्व आपको बहुत अच्छा लगा उसके बारे में बताएंगे हाँ मेरे को लाइफ में जो है एक प्रोफेसर थे बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर तो क्लास में आते ही एक बात लिखते थे बोर्ड पे सिंप्लिसिटी इज जीनियस जीनियस तो वो जो है मुझे बहुत पसंद आया और मैं आज भी वो ये अडोप्ट करता क्या मैसेज देता है डिटेल में बताइए सिंप्लिसिटी बोले तो सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग हो जाता है और सिंपल लाइफ से जो है आदमी को जो है कोई झंझट नहीं रहती कोई ख्वाहिशत द डिज़ायर द उसके जो ख्वाहिशात जब कम हो जाते हैं तो आदमी खुद ब खुद खुशी में रहने रहने शुरू करता है और नाचने शुरू करता है तो ऐसा मैं समझता हूँ सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग हमारे प्रोफेसर का जो ये था वो जो है मैंने अडॉप्ट किया और वही हम मैं कभी भी किसी भी लेक्चर में अगर पार्टिसिपेट करने जाता हूँ या लेक्चर देने जाता हूँ तो पहले मैं ये बात बोलता हूँ कि मेरा प्रोफेसर का जो है मेरे पर इम्प्रेशन रहा वैसा जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आपने स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ की सिंपलिसिटी सचमुच हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करता है अगर हमें खुश रहना है सिंपल रहना बहुत ज़रूरी है सिंपल रहते हैं तो आकांक्षाएँ हमारी कम हो जाती है ऐसा नहीं कि आप आकांक्षाएँ यानी आप उस ऊँचाई को न छूए या उसके बारे में सोचें ऐसी बात नहीं है का मतलब है कि आप अपने लाइफ को बड़ा सिंपल रखिए बहुत कॉन्शियस नहीं हो जाइए और अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश में जो है हम अपनी खुशी को गंवा देते हैं तो सिंपल रहने से क्या होता है कि हम अपने में सीमित रहते हैं अपने अंदर की खुशी को बनाए रखते हैं हम दूसरों को भी उस नज़रिया से देखते हैं कॉमनली देखते हैं हम किसी को बड़ा या छोटा समझना शुरू करते हैं तो फिर वहाँ सिंपलिसिटी चली जाती है और मुश्किलें बढ़ जाती हैं तो कहीं ना कहीं किसी को आप बड़ा देखते हैं तो उसके सामने आप छोटा हो जाते हैं और किसी को छोटा देखते हैं तो आप अपने सामने बड़े हो जाते हैं तो दोनों जगह जो है मुश्किल होगा <laughs> तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सिंपल रहें सबको कॉमन समझे सबको अपने जैसा समझे सभी ईश्वर के बच्चे हैं सभी मनुष्य हैं इस मानवता को अगर आप सबके अंदर देखना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो है आप अपनी खुश खुशी को जो है बरकरार रख सकते हैं वरना जीवन में जो है काफ़ी चीज़ें होने के बावजूद भी हम एक छोटे से सिंप्लिसिटी uh, को छोड़ने के बाद खुश रहना बड़ा मुश्किल है डिंग साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हमारे सभी लिसनर्स को भी कहीं कही ना कहीं इन चीज़ों को सुनने के बाद समझ में आ रहा होगा कि जीवन का बहुत रहस्यमय बातें होती है छोटी से शब्द होते हैं लेकिन शब्द भी हमारे जीवन बनाने के पूरे पूरक होते हैं उनमें पूरी ताकत होती है लेकिन बशर्द यही है कि उन शब्दों को आत्मसात करना बहुत ज़रूरी है उसके ऊपर चिंतन मनन करना भी उतना ही जरूरी है जैसे डॉक्टर साहब ने ये शब्द को अपने जीवन में अपना लिया सिंपलीसिटी इज जीनियर जीनियस तो वो चीज़ें उन्होंने बड़ा अच्छी तरह से तालमेल किया अपने जीवन में इस चीज़ को समझा समझने के बाद उन्होंने उसको अप्लाई किया और अप्लाई करने से वो खुशी उनके पास बनी रही है तो वैसे ही हमारे जीवन में काफ़ी हम लोग इस तरह के शब्द सुनते हैं और आजकल तो सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे ऐसे ऐसे, ऐसे पॉइंट्स आपको मिलते हैं जो सुनकर आपको बहुत खुशी होती लेकिन वो चीज़ें आती है जाती हैं लेकिन वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं अप्लाई में रहें एप्लीकेशन में रहें अपीडियंस में रहें तब उसका जो है खुशी आपको हो सकती है तो उसी आ, कहा जाता है जैसे आ, बहुत सारी चीजें पढ़ने के बाद पंडित नहीं होता लेकिन ढाई अक्षर प्रेम के आपके प्रे। पास है पंडित से भी बड़ा आप हो जाते हो क्योंकि लोगों को पंडिताई नहीं प्रेम चाहिए <laughs> जी, जी। <laughs> तो प्रेम बांटना आना चाहिए लेकिन प्रेम बांटने के लिए खुद प्रेम स्वरूप बनना बहुत जरूरी है और उस प्रेम सागर के साथ कनेक्ट होना भी उतना ही जरूरी है ताकि आप प्रेम स्वरूप बने रहें तो आइए दोस्तों बहुत ही अच्छी बातें हो रही डॉक्टर साहब से और काफी अच्छी बात जो है उन्होंने बताया जिससे मुझे भी बहुत खुशी हो रही है और इस खुशी को और बढ़ाते हैं लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो आपकी खुशी को बढ़ाएगा आपसे मैं रेडोमी पॉइंट सुनते रहो मुस्करो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 चलिए दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छा लग रहा है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर गुंडप्पा जी हैं जो 79 रनिंग में भी बहुत ही अच्छी तरह से आप सभी लोगों से रूबरू हो रहे हैं बातें कर रहे हैं अपना जीवन का जो अनमोल एक्सपीरियंस हैं वो आप तक पहुँचा रहे हैं और मैं आशा करता हूँ आप सभी को बड़ा अच्छा लग रहा है बड़ा ही इंटरेस्ट लग रहा होगा कि डॉक्टर साहब के जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को छू रहे हैं तो आइए अब डॉक्टर साहब का एक बात ही अच्छा एक्सपीरियंस हम लोग सुनेंगे जो उनका स्पिरिचुअल जर्नी है क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है उम्र की सीमा को ना कही न बाधते हुए कहीं ना कहीं गुरु करते हैं या किसी न किसी संस्थान से जुड़ते हैं जहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान उनको मिलता है और ऐसा भी बताया जाता है कि आफ्टर सिक्सटी सिक्सटी इयर्स के बाद कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ना जरूरी है तो डॉक्टर साहब भी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर चुके हैं आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि वो अपना आध्यात्मिक जीवन का अनुभव हमारे साथ सजा करें जरूर जरूर यही तो मैं चाहता हूँ क्योंकि अध्यात्मिक <laughs> लाइफ में अध्यात्मिक जो है बहुत बड़ा महत्व रखता है जी। और मैं पहले से बचपन से ही मैं भक्त था मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि पूजा करके ही जो है स्कूल चले जाना तो मैं वैसे ही करता था कभी एकाद दिन अगर नहीं किया तो माँ बहुत जो है गुस्से में आ जाती थी और कहती ता, थी, थी कि तुम जो है रास्ते से भटक जा रहे हो ऐसा कहते मैं जब बोले तो मेरी भक्ति मार्ग जब ये थी चरम सीमा पे थी मैं ये रहता था कि भगवान कौन है ये देवी देवता कौन है लक्ष्मी आ, सरस्वती संतोषी माँ इन इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ना थोड़ा जानना मैं बहुत दिल के अंदर से गहराई से मैं जानना चाहता था हुँ, हुँ, मगर वो जो है मुझे मिला नहीं मैं एक बार क्या हुआ ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जिबिशन हैदराबाद चले गया तो वहाँ देखने इंडस्ट्रियल एग्जिबिशन देख रहा था तो एक आ, बुक्स का जो है एक स्टोर हाउस था वहाँ पर वो बुक्स कुछ बुक्स वहाँ पर लगे हुए थे उसमें से एक किताब का न, ये था गॉड एंड गॉडेस बोल के तो उस गॉड एंड गॉडेसेस किताब को मैंने खरीदा ख़रीदने के बाद मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया तो पढ़ने के बाद भी और भी जो है फिर जो है काफ़ी जो है संशय मेरे में आने लगा कि उसमें कोई मेरे मेरे जो अंदर की जो चाह थी वो जो है कुछ वो किताब ने सुलझाया नहीं तो उसके बाद क्या हुआ ऐसी दिन बीतते गए और हम सर्विस में भी रहे उसके बाद रिटायरमेंट 99 में रिटायरमेंट होने के बाद मैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक का मुझे स्पेशल ऑफिसर बोल के रायचूर में अपॉइंटमेंट किया उन्होंने और उस वक्त हमारी एक बहन वो भी जो है यमडी गायनाकोलॉजी थे उन्होंने उन्होंने मुझे बोले कि भैया आप इवनिंग का टाइम कैसा स्पेंड करते हो तो मैंने बोला ऐसी मैगजीन्स पढ़ता हूँ टीवी देखता हूँ और आध्यात्मिक कोई चीज़ें हैं वो देखता हूँ तो उस, उस उन्होंने बताया कि नहीं हमारे साथ चलिए आप हम ले चले जाएंगे आपको तो उन्होंने हमको जो है ईश्वरी विश्वविद्यालय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सेंटर पे ले चले गए और वहाँ पर जो है हमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ ज्ञान प्राप्त होते वक्त भी काफ़ी जो है क्वेश्चंस आंसर्स मैं बहन जी से करते रहा आ, और उसके बाद मेरे को क्लियर कट आइडिया हुआ कि मैं कौन हूँ मेरा कौन है मेरा पिता कौन है और मुझे क्या करना है इस ज़िंदगी में तो ये तीनों चीज़ें पहली ये ये तीनों क्वेश्चंस के जो है हल मुझे मिल गए और मैं बहुत खुश हो गया चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपको जो है अपने अंदर के जो प्रश्न थे मैं कौन हूँ मेरा कौन है इस तरह के कई सवाल हमारे मन में आते रहते हैं और इसका सही सटीक जवाब जब हमको मिल जाता है हमारी आंतरिक आत्मा इसको स्वीकार कर लेता है तो वही से हमारी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हो जाती है और डॉक्टर साहब इन सारे मन के सवालों को जब उनका समाधान मिल गया तो वो इस आध्यात्मिक जीवन से जुड़े और अपना जीवन जो है आध्यात्मिक लाइफस्टाइल वाला बनाकर अब जीवन जी रहे हैं तो इसीलिए वो बहुत ही खुश रहते हैं और दूसरों को खुशी बांटने का काम भी करते रहते हैं तो चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा लगा आपने बहुत ही अनमोल अनुभव हमारे साथ सजा किया आज के इस कार्यक्रम में इसलिए आपका दिल से बहुत ने, बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद <laughs> इसलिए कि हमको भगवान ने हमको मौक, मौका दिया और आपने जो है हमारा जी, जो जी, है जितने भी प्रश्न थे आप मैं मुझे मालूम नहीं मैं कि आपका हर प्रश्न का उत्तर सही तरीके से दिया या नहीं मगर फिर भी जो है मैं समझता हूँ जो आपका मुख्य एक्सपीरियंस मेन काम करता है कि हम अपने जीवन के जो अनुभव जब लोगों के बीच में रखते हैं तो वो सटीक हमारे दिल को छू जाते हैं क्योंकि हर व्यक्ति जीवन जीना चाहता है खुश रहना चाहता है कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करना चाहता है तो वो चीज़ें जो है हम लोग आपकी बातों से समझ पा रहे हैं और अच्छा भी लगा हमें तो फिर से एक बार शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच चलिए दोस्तों आज के सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में बस इतना ही आशा करता हूँ आप सभी आज के शो से काफ़ी कुछ बातें आपने सीखी होगी समझी होगी और आपको कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेशन भी मिला होगा इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और डॉक्टर गुंडप्पा जी को दीजिए इजाज़त अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे तब तक बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खम्मा गनीसा सुनते रहो बस करो I said.